आध्यात्म रामायण युद्ध कांड तृतीय सर्ग प्रोवाच तथा श्रीराम भक्त ते तब देवांचल भगवान राम ने प्रसन्न होकर कहा विभीषण तेरा कल्याण हो मैं तुझे वर देना चाहता हूँ ततः तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग विभीषण वाच धन्यों कृतकृतस्मे कृतकारघव तत्द दर्शना विमुक्स्म संशय नास्ति मदशोधन नृ सदृश शुचे नास्ति मदशो लोकेम तन्मर्शना हे राम आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है अब इस संसार में किसी भी प्रकार मेरी समता करने वाला कोई नहीं है हे रघुनंदन कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और अपने परमार्श स्वरूप का साक्षात कराने वाला ध्यान दीजिए नयाचे राम राज सुखम विषय संभव तत्द कमल सप्ताह भक्तरवस्त ओम्वा पुनः प्रीतोवाच राणु वक्षा ते भद्रहस्य मम निशित हे राजर राम मुझे विपज्जन्य सुख की इच्छा नहीं है मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सर्वदा मेरी आसक्ति रूपा भक्ति बनी रहे तब रघुनाथ जी ने कहकर विभीषण से प्रसन्न होकर कहा भद्र सुनो मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ मद प्रसन्तां प्रशांता योगिना वेतरागि हृदय सीतया नित्यम शांतः मां ध्यात्वा जो मेरे शांत स्वभाव विरक्त और योगनिष्ठ भक्त हैं उनके हृदय में मैं सीता जी के सही सदा रहता हूँ इसमें संदेह नहीं अतः तुम सर्वदा शांत और पाप रहित रहकर मेरा ध्यान करने से भोर संसार सागर से पार हो जाओगे स्त्रोत्र में तत्पठेद्य स्तुलिखेद्य मत मत्प्रीत ये महाभीष्ट सारूप्यम जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र को पढ़ता लिखता अथवा सुनता है वह मेरा प्रिय सारुप्य पद प्राप्त करता है लक्ष्मण प्राह श्रीराम भक्तमा पश्य मम संदर्शने फल् राजाज्येख्यामी जलवाण सागरा येदे तवद्राज्यम करोस् लक्ष्मण्य या कल से नंका राजपत अभिषेक रहा सचिव लक्ष्मण विशेषतः तुम समुद्र से जल ले आओ मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त के देता हूँ विभीषण से ऐसा कह भक्तवत्चल श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण यह अभी मेरे दर्शन का फल देखे तुम समुद्र से जल ले आओ मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त किए देता हूँ जब तक चंद्र सूर्य और पृथ्वी की स्थिति है तब तथा जब तक लोक में मेरी कथा रहेगी तब तक यह लंका का राज्य करेगा ऐसा कह श्री रमापति ने लक्ष्मी जी लक्ष्मण जी से कलश में जल मंगवाया और मंत्रियों तथा तो विशेषता लक्ष्मण जी से उसे लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कराया साध सर्वे तथा विभीषण सर्वे रामस्य परमात्म तत्र भक्त्या उस समय समस्त प्रसन्न होकर धन्य धन्य है धन्य है ऐसा कहने लगी। और सुग्रीव ने विभीषण को गले लगाकर कहा विभीषण हम सब परमात्मा राम के दास हैं तथापि तुम हम सब में प्रधान हो क्योंकि तुमने केवल भक्ति से ही उनकी शरण ली है अब तुम्हें रावण का नाश करने में हमारी सहायता करनी चाहिए विभीषण उवाच अहम रामस्य किया दाशम कि हम भक्त्यामा विभीषण बोले मैं परमात्मा राम की क्या सहायता कर सकता हूँ तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी निष्कपट होकर भक्तिभाव से उनकी सेवा करता रहूँगा दसग्रीवेण संदिष्ट शुको नाम महासुरस्थितक्यम तो सुग्रीव इधमब्रवीत तामह रावण राजा भ्रातर राक्षसाधिप महाकुल प्रसूतस्व राजा सीवनचारिण इसी समय रावण का भेजा हुआ शुक नामक महादैत्य आकाश में स्थित होकर सुग्रीव से इस प्रकार बोला राक्षसराज रावण ने तुम्हें अपने भाई के समान मानते हैं उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो हो। और वानरों के राजा नास्त्य अहम जद हरम भार राजपुत्र किम तब किन्मि हरिंका शक्यान दया ती तुम मेरे भाई के समान हो और तुम्हारा कोई स्वार्थ घात भी नहीं हुआ है यदि मैंने किसी राजकुमार की स्त्री को हर ही लिया तो इसमें तुम्हें क्या अतः तुम अपने वानरों के सहित किस को लौट जाओ दंका को पाना तो देवताओं के लिए भी कठिन है फिर अल्प शक्ति मनुष्य और वानर यूथकों की तो बात ही क्या है तम प्रापयन वचन तूर्ण मुत्पुत वानरा प्राप्त तदा क्षिप्र निहंत दृढ़ वानरे हमस्तो शुको राब बताब्रवीत न दूतान् घंतिराजेन्द्र वानरान्य प्रभो जिस समय सुख इस प्रकार संदेश सुना रहा था वानरों ने अपने सुदृढ़ से मारने के लिए उसे तुरंत ही उछलकर पकड़ लिया वानरों के मारने पर शुक ने श्री रामचंद्र जी से कहा हे राजेंद्र व्यज्ञ जन दूत को मारा नहीं करते अतः हे प्रभु इन वानरों से को रोकिए। राम श्रुतवा तथा वाक्यम सुख शिदेवितम माँ विष्ठेरास वनरान्नरंबरमा शुक सुग्रीव अब्रूहराजन दस ग्रीव कि व्रजा्यहम सुक का यह करुण युक्त वचन सुनकर राम ने इसे मत मारो ऐसा कहकर वानरों को रोक दिया तब शुक ने फिर आकाश में चढ़कर सुग्रीव से कहा हे hey, राजन मैं जाता हूँ कहिए रावण को आपकी ओर से क्या उत्तर दो सुग्री उच यहाम भ्रता तथा राक्ष हत्यस्त मैं युत्र बलवाहन ब्रोहि मेरामचंद्रस्या धृत्वा क्वियास ततो रा शुक्र बन्ध्वान्वरक्षत सुग्रीव ने कहा उससे कहना जिस प्रकार मैंने अपने भाई बाली को मारा था हे राक्षसाघम उसी प्रकार तो भी अपने पुत्र सेना और वाहनादि के सहित मेरे हाथ से मारा जाएगा तुम्हारे तू तु हमारे रामचंद्र जी की भार्य का हरण करके अब कहाँ जा सकता है तदनंतर भगवान राम की आज्ञा से शुक को पकड़ उन्होंने बंधन में डालकर वानरों की रक्षा में छोड़ दिया शादूलोपी ततः पूर्व दृष्ट् कपिबल महत यथावत राणा दीर्घचिता पर भूतसन्यास मंदिर ततः सुद्रवेक्ष रातोचन शुक से पहले ही शार्दूल नामक राक्षस ने वानरों की महान सेना देखकर रावण से उसका यथावत वर्णन कर दिया था यह सब सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई और वह दीर्घ देखकर क्रोध से नेत्र लाल कर कहा लक्ष्मण दुष्टात्मा दर्शनार्थम नाभिनदर्शनार्थम मक्ष देखो यह समुद्र कैसा दुष्ट है मैं इसके तीर पर आया हूँ किंतु ये अनग इस दुरात्मा ने दर्शन करके भी मेरा अभिनंदन नहीं किया